मंत्र का पाठ के पश्चात भगवान गौड़पदाचार्य कार का आचार्य मंडुक्योपनषद पटिस् तद्द्याख्यानश्लोकावत तो अक् इदीन कृत आचार्य गौड़पदाचार्य मंडुक्योपनिषद मंत्रक पाठक त्याख्यालोकता तो उपनिषद देखे व्याख्यान रूप श्लोक का अवतरण किया अत्र श्लोका ये गौड़ चलेगा पठ करके अत श्लोका विषय ये श्लोक है कार्य का तो अनुद्या उसको अवतरण वाक्य को भगवान भाष्यकार ने अनुवाद किया अत्र श्लोका अत्र अत्र अर्थे जो अर्थ कहा गया मंत्र के द्वारा इस अर्थ में एक ये जो कार्य का आगे श्लोक आगे अनुद्ध व्याख्या व्याकर इसका अनुवाद करके गणपति के वाक्य अत्र श्लोका बवती इसका अनुवाद करके भगवान भाष्यकार ने व्याख्या की अत्र एक तन यर्थ है श्लोका व्याख्या करते एक बैस्प्रजु विश्व प्रजस्तुत घन प्रज्ञा प्रज एकम्म विश्व विभु बहिस्प्रज्ञा बहिप्रज्ञा यदा बाह्य विषय का प्रज्ञा है स्थूल विषय की प्रज्ञा है विभू है व्यापक विष्वि स्थूल अभिमानी का नाम विश्व अंतः प्रज्ञा तो तेजस है और व्यक्ति सूक्ष्म अभिमानी का नाम तेजस है वह अंत प्रज्ञा अंतः प्रज्ञा ऐसे इसकी प्रज्ञा अंदर है बाह्य विषय नहीं वास्तव विषय मन के अंदर है मन ही दासना रूप विषय बन जाता है अंत प्रज्ञा तथा प्रज्ञा घन एक रूप हो जाते हैं। गाना प्रज्ञां, गाना प्रज्ञां है घन प्रज्ञा घन प्रज्ञा इससे जागृत काल में सपन काल में जीतने विषय है तद विषय का ज्ञान सुसुद अवस्था में अंधकार में आवृत वस्तु जैसे अंधकार घन अंधकार हो जाता है ठीक इस प्रकार ये प्रज्ञान का घन रूप हो जाता है घन प्रज्ञा एक रूप है आवृत तो अंधकार से घन प्रज्ञा प्रज्ञा अलग अलग नहीं घन रूप एक रूप हो जाता है प्राज्ञा एक है वो त्रिता एक ही है तीन प्रकार का वही विश्व होता है व्यस्त स्थलमान करने से तेजस्व होता है कारण स्वाभिमानी हिताज्ञ प्रकार एक ही विश्व से विभुत विश्व विभुके सेवा की दृष्टि स्थूल स्वाभिमानी अधिदेविक पहले कहा गया है अधिदेविक और अध्यात्म अधिदेविक समस्टि अध्यात्म दृष्टि दोनों के अभेद से एक है एक एक कहा गया इसे अवधेशन लेना चाहिए सब वृक्षों को मिला करके वर्णन करते हैं। और एक एक वृक्ष को देखेंगे तो वृक्ष कहा जाता है ठीक है विराट समस्ती और एक एक अभिमान करने से अब नाम हो गया एक ही अध्यात्मादेव अभिदेव पुरुदिम अभिदे सुच ही शब्द अध्यात्म और अधिदेव दृष्टि समस्ती का अभेद है इसके लिए पहले जो विद्या है जागृत स्थान बहिष्ठ प्रज्ञा इत्यादि करने के लिए ही विषयों ही प्रसिद्ध कारणों हैदम असंख्य स्थल उपाधि जागृत अवस्था में विश्व में तूक्ष्म उपाधि और प्राग्ञ ही कारणों पर उपाधि भेदा जीव भेद काल में जीव भेद होगा इस इसका करके स्वरूप एक स्वतंत्र उपाधि विशेषण मात्र भेदा अभांतर भेद उत्तर स्वरूप तो एक ही भिन्न नहीं <coughs> जहा स्वतंत्र उपाधि भेद नहीं स्वतंत्र उपाधि परस्पर निर्भर निरपेक्ष जी का भेद नहीं है परस्पर सापेक्ष तो उपाधि हो स्वतंत्र नहीं हुआ <coughs> <coughs> <coughs> परस्पर निरपेक्ष भिन्न अलग अलग उपाधि भेद हो तो उपहित भेद होगा यदि परस्पर निरपेक्ष ऐसे उपाधि भेद नहीं है स्वतंत्र उपाधि भेद नहीं है तो जहां विशेषण मात्र भेदात विश्लेषण भिन्न उपाधि विशेषण भेदात अवंतर भेद उपहित एक है विशेषण केवल उपाधि भेदात भेद एकको विश्व एक तेजस एकको प्राग का स्वरूप विशेषण केवल विशेषण मात्र भेदा विशेषण में केवल विशेषण का भेद उपैतभेद तीर्थास्म का पदार्थ पूर्वमे उत्तर श्लोक से वक्तव्य पदार्थ पहले श्लोक का तात्पर्य कहना है श्लोक से तात्पर्य वक्तव्य है वही कहते भगवान शेखर पर्याय त्रिस्थान तीन स्थानीय स्थान तीन स्थान वाला पर एक साथ जागृत स्वन सुत कभी जागृत कवि सुश्रुति कभी सपने से सोहमधान सोहम यह सुख हम, हम जागर में, यह अहम जागृत काले दृष्टवा सोहम सपने सपन काले में ऐसे नहीं होता है सपना होकर सपने यो हम जागर में कार्य में देखा था सपना अभी जागर हूं ऐसे अनुसंधान अनु प्रत्यपिज्ञा होती है प्रत्येक करते सो सो अय सय केवल सह घट स में माता ये तो केवल स्मरण है सदव इदम सो अहम ये प्रत्येविज्ञा इसमें एक तप्ता अंश है एक ईदंता अंश है सो आयम, घट सो अयम सो यम देवदत्त सो अहम सप्ता और आयम में ईदंता है सो तो तत्ता और इदंता दोनों के विषय करने वाला ज्ञान है प्रत्येपिज्ञा स्मरण में केवल तत्ता का विषय होता है ईदंता का नहीं इदम ऐसे प्रत्यक्ष का विषय होता है किंतु प्रत्यपिज्ञा ऐसा ता ता और विषय करने वाले ज्ञान किया जाता है जो जागृत काल में स्थान तो एक तम और जो जागृत सपन सी का दृष्टा होता है द्रष्टा दृश्य से अतरित ही होता है जैसे अभी दृष्टा चरित्र घटापटा रूप आदि को देखता है तो दृश्य से घिन है इसी प्रकार जो आप जागृत तीन अवस्था की दृष्टा वो अवस्था तो ऐसे विलक्षण है तो स्थान, तो तो तो तीनों स्थान से भिन्न है एक दृष्टा तो ही जागृत का दृष्टा वही स्वप्न का वही सशिता का एक ही है और तीनों अवस्था की दृष्टा है ये साखी है दृश्य के संबंध दृष्टा में नहीं होता है प्रकाश्यदि का संबंध प्रकाश का सूर्य में संबंध नहीं होता है दृष्टा असंग इसलिए उसके साथ संबंध नहीं होने से शुद्धत्व किसके साथ संबंध जागृत सपन किसके साथ संबंध नहीं होता है सपन कार्य कोई पुण्य पाप करके जगने के बाद वो अपने को पुण्यवान पापी पाप ऐसा नहीं मानता है अनंत नागत भगवती में कहा गया उससे संबंध नहीं होता है फिर जागृत कार्य में जो करता है उसे संबद्ध नहीं होता है अज्ञान से आरभ करता है संबद्ध अवस्थुता नहीं होता है इसलिए शुद्ध है तीनों अवस्था का संबंध से तीनों अवस्था के धर्म से संबद्ध नहीं होता है अवस्था के धर्म का संबंध नहीं होगा तो शुद्ध ही दृश्य के धर्म दृष्टा में नहीं रहते दृश्य में धर्म है सब जागरण सपन सुश्रुति जो धर्म है उसके साक्षी दृष्टा आत्मा में संबंध नहीं उनसे आत्मा शुद्ध है एक क्योंकि तीनों का दस्ता एक हो और, और असंग क्योंकि धर्म उसमें नहीं है आया संबंध नहीं किसके साथ से विलक्षण सिद्धम इसे तो हुआ। इसे ये इस अभिप्राय इस निश्चित हुआ इस ये लोगों के अभिप्राय है ठीक है मैम यदि आत्मन चैतन्यमें स्वाभाविक स्थान न स्थान न तरी तद्वद्यविचर अर्ति आत्मन चैतन्य में चैतन्य आत्मने का स्वाभाविक धर्म है चेतन ही आत्मा है इसी प्रकार यदि स्थान स्वाभाविक आत्म न स आत्मा स्थान स्वाभाविक होता तो आत्मा का स्वाभाविक चैतन्य जिस अवस्था में रहे चैतन्य आत्मा में रहता है नहीं की व्यविचार आत्मा रहे चैतन्य नहीं रहे ऐसा नहीं होता है इसी प्रकार स्थान तरह यदि स्वाभाविक होता तो आत्मा जब है तीनों साथ रहना चाहिए नद बदेगा चैतन्य बदेगा चैतन्य का जैसे आत्मा के व्यभिचार नहीं होता है तब व्यविचरित मरती आत्मा का व्यविचार नहीं करना चाहिए स्थान चैतन्य बदेगा जिस चैतन्य का व्यविचार नहीं होता जागृत कारण सप्न सुन है, में, में, में है तभी सब उसका दस टा प्रकाशक होता है ठीक इसी प्रकार स्थानांतर जागृत स्वप्न सदी आत्मा का स्वाभाविक धर्म होता है। तो उसका व्यभिचार नहीं होना चाहिए हमेशा रहना चाहिए अग्नि स्वाभाविक धर्म है वो तो हमेशा रह तदेव कार्थ चैतन्य तुम्हारा स्थान व्यविचार नहीं होना चाहिए आत्मास्थान किन्तु से आत्मा को व्यभिचार करता है हमेशा स्थानांतर आत्मा में नहीं रहता है क्रमाक्रमाभ्यम त्रिस्थान क्या आत्मानी जाता है क्रमाक्रमाभ्यम कदाचित क्रमण कदाचित अक्रमेण कभी जागृत स्वप्न जागर के सुश्रुति जाएगा ये क्रम हो गया कभी अक्रम जागृत का विशिष्ट सुश्रुति में सुश्रुति में कभी अठात जगह तो क्रम से अथवा अक्रम से तीन स्थान वाला है तीन स्थान होने से क्या एक साथ तीन स्थान में पर्यास होता है तो व्यविचार हुआ सपना काल में जागृत नहीं रहा सर काल में सपना नहीं रहा जागृत भी नहीं रहा जागृत काल में सपना नहीं ऐसा व्यक्तिचार हुआ व्यविचार होने से वो सामाजिक धर्म नहीं हुआ हुआ अत तद व्यतिरित आत्मनिषि तद व्यतिरित त्रिभ्य व्यतीत स्थानीन स्थानों से भिन्न स्थान होने से तीन स्थानीय शुद्ध है यह सुख सोहम जागरमी ऐसा अनुसंधान आज यही प्रत्येक होती मैं सोया था अभी जागरण रात में सो गया सुबह उठ करके कभी सोया था रात वो वही हूँ दूसरा संशय नहीं होता है कभी भ्रांति नहीं होती में आनंद तो से बैठा हूँ ऐसे अनुभव अनुभव होता है इसलिए सपना जागर सुशुद्ध तीन अवस्था में एक ही में में है नहीं तो प्रत्येक विज्ञान ही होनी चाहिए एक यदि स्वप्न का दृष्टा अलग है जागृत वाला अलग है तो फिर प्रत्य तो होगी एक दर्शन चैत्र को मित्र ऐसा नहीं होता तो दोनों की दृष्टा एक से ही जागर सपन जागृत का, का तीनों के एक तीनों स्थान में एक हुआ एकतम तसे अवगतम ये किससे अवगत हुआ अनुसंधान प्रतिविज्ञान्त प्रत्येक ज्ञान से ही तीनोंवस्था में एक चिद्ध हुआ एकत्व नहीं स्मृत्या घटा दो एक तम इश्चित है घट भी एक कैसे निश्चय होता है काल दिखाता है घट आज देखते हाँ यही घट दिखाता एक ही सो एम घट ये भी कल की घटर कर देखता है यही घट में तो घट में एक निश्चय होता है ऐसे प्रतिविज्ञानों से स्मरण के द्वारा स्मृति यहाँ का प्रतिभाग होती है सो घटा घट ऐसा से एक घट निश्चय होता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी तीन अवस्था के दृष्टा की प्रतिभा होती है होने तो तो तो से ये दे सब तो सो हम जागरण में हुआ इस प्रकार से तीन अवस्था का दस एक घट्ट एक अवस्था धर्म तद अतिरिक की सिद्ध्य अवस्था से भिन्न हुआ आत्मा अवस्था के धर्म ही अवस्था में रहते ये सब धर्म पुण्य धर्म पाप राग द्वेश इच्छा देश धर्म आदि जो मल है अभिनिवेश ये सब अवस्था के धर्म है जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुशूचनी अज्ञान है ये सब अवस्था के धर्म है और अवस्था से अवस्था वाला आत्मा भिन्न होने से अवस्था उसमें आरोपित अवस्था वास्तव नहीं तब तो अत्य तो तो आत्मा उससे तो तो होने से मल नहीं रहा मल है अवस्था का आत्मा मल नहीं रह शुद्धत्व सिद्ध हो और संग संबंध आसक्ति ये भी ज्ञा इच्छा संबंध आसक्ति ये सब ज्ञ होता है जो ज्ञा ज्ञाता से भिन्न है संग से अभी वेद अवस्था धर्म तो अंगीकार <coughs> तो जो श्या आया चार देश कम संघातना जितने सब ज्ञ है सो ख्यत्र है सब क्षेत्र है क्षेत्र होता है महाभूता निर्थित सब क्षेत्र है इसको जानने वाला क्षेत्र क्या संग भी वेद्य गे होने से अवस्था धर्म है क्षेत्र का धर्म है जागृत स्वप्न सोश अवसर का धर्म होगा संघ में तीरिकी न तदुर असंग और संग से भिन्न हो गया दृष्टा होने से क्या हुआ वो असंग हो गया वो संगरहित है जितने गेह हैं वो दृष्टा का धर्म नहीं है तो असंग भी गय होने का दृष्टा का धर्म नहीं साक्षी का धर्म नहीं वो तो अवशा धर्म हो गया तो साक्षी संगरहित है असंग हो गया असंगत संगत में, में समीचे नुक्ति से सिद्ध हुआ युक्ति सिद्धार्थी श्रुति में है इसमें श्रुति भी प्रमाण है महामत्स्य आदि दृष्टान्त श्रुते है महामत्स्य दृष्टान हैत्स्य पूर्वचर पूर्व तट ऊपर तट जाता है नदी के प्रवाह से भी चलता नहीं होता नदी प्रवाह चलने पर ही सीधा मत्स्य सीधा चल जाएगा ऊपर जो क्या ऊपर भी सीधा चल जाएगा इधर से उधर उधर से इधर आता है महामत्स्य <स्थिविगे> एवम एवं एम पुरुष एवं उभ अंत अनुसरती सपना चपनों को को तो जाता है सपन सर तीनों जाता है महामस्य जो इस तट से दूसरे तट दूसरे तट से इस आता जाता है वो तो भिन्न तट से सर्वथाविलक्षण है भिन्न ही है तट में रहते समय भी तट से भिन्न है तट को त्याग करके रहता है यदि तट रूप होता तो तट को त्याग नहीं कर सकता तट से भिन्न जिस प्रकार मत्स्य इसी प्रकार जो अपना तीनों अवस्था का दृष्टा है तीनों तीनोंवस्था में आता जाता है तीनों अवस्था से भिन्न है अवस्था का धर्म उसमें नहीं है नादे नद्यादम सोत नादेन श्रोत नद्या। नदी के जो स्रोत है अप्रकंप्य गति ही महामत्स है महान मत्स्य मत्स्य का विशेषण है नादेन श्रोत अप्रकंप्य गति विचलन नहीं होता है बड़े मत्स्य छोटे चलते सीधा तो स्रोत से विचलित नहीं स्रोत से कोई प्रवाहित नहीं करके सीधा जाते अति बोलियां कोई दुर्बल हो तो कभी भ जाए भलवान महान मत्स्य तिमी ही तिमी आदि मत्स्य वे कुले नद्या संचरण दोनों कुल किस कुल से उस कुल उस कुल से इस कुल आता रहता है क्रम संचर दोनों, दोनों कुल से महामत् अतिरिक्त है न दो सौ गुण तत्व दोनों कूल में जो दो सौ गुण है किस कुल में क्या है कांते किचेड़ा परिष्कार सुगंध दुर्गंध से हो उससे कोई नहीं दो सौ उसमें नहीं तो विलक्षण ही है नहीं होता है न सुपन्न विकन क्विड प्रतिह्यूत है सुपन्न है के के, कहीं कहते। परी पतन, परी पतन, उड़ भी कहते नवस्य आकाशे परिपतन प्रतिहन्य प्रति जहाँ जहाँ जाते हैं तथे अयमात्मा क्रमेण स्थान तय संचरणी स्थान में संचरण करता हुआ उतलक्ष अंगीक उक्त लक्षण एक है असंग है, शुद्ध हैज्ञात्र क्रमण संचरता ऐक्यम वस्तुवती विश्व तीन स्थूल शूक्ष्म कारण है कल्पित भेद उपाधि को लेकर व्यवहार होता है वस्तु एक होता है, है। इसमें विषय में हेतुअ विवक्षण दूसरे हेतु की विवक्षा बनने की इच्छा कहते है आचार्य दक्षिणाक्षिमुखे विश्व मन सतस्तु तैजस आकाशे तस्तु आकाशे हृदय प्राजा देहे व्यवस्थित क्षिणाख्य मुखे दक्षिण चक्षु दायन दक्षिणाख्य मुखे द्वारा विश्व मन से अंत तेजस तेजसस्तु मन के स्थल विषय को भोकरता है विश्व में और तेजस मन के अंदर था था और हृदय आकाशे प्राज्ञ राग कारण हृदय आकाश में है देह त्रिधा व्यवस्थित है एक ही आत्मा। में से तात्पर्य संग्रह का तात्पर्य संग्रह करके संक्षेप से भगवान भाष्यकार करते जागरित अवस्था में विक्वादीना अनुभव प्रदर्शनार्थ अयम तो श्लोक है ये श्लोक में तीनों का अनुभव दिखाना चाहते हैं जागरित अवस्था में ही में वो अनुभव दिखाने के जागरित्यवस्था विश्वादीना प्रदर्शना श्लोक थी दक्षिण अक्षी मुखी मुखे द्वारा तस्टा स्थूलाना विश्व अच्छे दक्षिणचिमी दृष्टि स्थूलाना दृष्टा स्थूल विषय का दृष्टा विश्व दक्षिणचुष अच्छे अोगी अनुभव करते सामान्य रूप में ध्यान करने से कंसे योग अनुकुवता है प्रधानतः दक्षिणचुण दीका निकस्थाया एक, एक देश भिन्नत आत्मन तरह से एक अवस्था में जागृत अवस्था अथवा सपन अवस्था एक एक देह, एक शरीर में एक अवस्था में भिन्न आत्मा न आत्मा भिन्न भिन्न है तद वादी भेदवादी भी रपी जो आत्मा में भेद मानते है भेदवादी भी एक देह में एक अवस्था में आत्मा भिन्न भिन्न ऐसा नहीं मानते एक देह में एक आत्मा आत्मा में भेद सिद्ध करने वाले द्वेतवादी भी एक देह में एक अवस्था में भिन्न आत्मा नहीं मानते एक आत्मा मानते तो एक अवस्था में एक देह में एक आत्मा मानते तो अभी एक अवस्था में तीनों का दिखाएंगे तीनों एक ही सिद्ध होगा जागृत अवस्था में थी तो देह व्यवस्थित विशेषण तो जो जागृत अवस्था में वो विश्व नाम का, विश्व आदि को जागृत अवस्था तो तो में दिखाना तो जागृत अवस्था कैसे दिखा जागृत अवस्था में इस देह व्यवस्थित तो विशेषण तो देह में तीनों है इससे जागृत अवस्था में कहा तो तो हृदय में।, में क्या हृदय में उसकी अभिव्यक्ति होती और जीव को कहता देह में रहता है देह में उसका अभिमान इस तब्धि तत्व व्यवस्थित तो तर देह में व्यवस्थित तो क्या है यदात्म सर्वगत तदवधि अभिमानी सर्वगत आत्मा होने पर भी देह में अभिमान अभिमान से देह में रहता है वही कहा जाता है और अभिमान छोड़ दिया तो देह नहीं है देहाभिम से जागृति परम संभव है जागरित में थोड़ा अभिमान तेनाली व्यवस्था जागृत अवस्था में एक देहवा तेल का अनुभवता है विश्व तेजस तो बताएंगे मित्र भेद एक देह में एक अवस्था में तीनों का अनुभव हुआ परस्पर होगा भेदवादी भेद भी एक अवस्था में एक देह में आत्म भेद नहीं मानते हैं और हम अभी जागृत अवस्था में तीनों का दिखाते देख, हैं एक जागृत अवस्था में एक देह में तीनों है विश्व तेजी भाग्य इसमें तीनों का भेद नहीं होगा एक ही आत्मा हो वेदना दक्षिणाख्य मुखे विश्व मुखम का मुखम द्वार उपलब्धिथान चक्ष उपलब्धिस्थान शरीर मात्र दिश्य मन से कथम इधम उपलब्ध विशेषायतन उपदिशत शरीर में आत्मा है सर्वत्र उपलब्धि के लिए दक्षिण दक्षिणचु में ही विश्व रहता है ये कैसे कहा गया अभी विश्व पुरातर अभिमानी तो उसका उत्तर है स्थान प्राधान्य द्वितीय प्रश्न है कथम उपलब्ध विशेषात उपद्यते प्रश्न उत्तरस्थना अच्छे प्राधान्य आज अने के दक्षिणचुष प्रधान प्राधान्य दशनी दक्षिण अक्ष मुख तस्वीर प्राधान्य दृष्टि दिन दक्षिणचु प्राधान्य विश्व अधानता अक अनुयत ध्यान निष्ठरी शेष ध्यान ध्यान निष्ठ योग के द्वारा ही अनुभूत होता है सब लोग अनुभव करते में में इंदो अगे नाम दक्षिण अक्षर पुरुषारण्य में कहा जो दक्षिण पुरुष ही उसका नाम इंध कहा गया है उदाहरतायात्पर्य अर्थ न जो उदाहरण तो उदाहरण की शुति श्रुति का तात्पर्य तो इंदो दीप्ति गुण हो वैश्वर आदित्य अंतर्गत वहराज आत्मा चुके द्वित <coughs> से दीप्ति गुण वाला वैश्वान जो समस्ती थोलाभिमानी आदित्य अंतर्गत है वहराज विराजी मंडले मंडलात्म के भव इत वैराज आदित्य मंडल स्थित है वैराज आत्मा चक्षुषी च्रष्टा चक्षा है आध्यात्मिक और आ, आ, आ, आ, आ, का हो गया समस्ती एक है ठीक तो सा है वैराज से आत्म यथो तो गुणवत्ती थी दृष्टु चाक्ष आयत जो विराट आत्मा है <laughs> वैराज विराट It's <coughs> great <coughs> <coughs> है ये तो गुना बते जो गुण रहता है आत्मा, तो का गुना है ये तो जो उसमें वाला कहा गया चक्षु चाक्षि में होने वाला सर दृष्टा चक्ष तमस्में क्या आया ऐसा संक्राम से करते चक्षा जो अध्य अंतर्गत है और चक्ष में दोनों में दस्टा एक है श्रुति में कहा गया अध्यात्म एकत्व समी अधिक दृष्टि दोनों में एक उनसे अधिदेविक गुण चाक्षुष जो समि में गुण है वो चाकुष में भी संभव है दोनों एक है ये श्रुति का तात्पर्य उत्तम तो आक्षेप थे अभी इसके ऊपर पूर्व पक्षा करता है समस्ती आदित्य मंडल में स्थित तो चक्षारे एक ही। ना हिरा गर्भ ये अक्षणी गर्भ तो भिन्न ही जीव की क्षेत्रज्ञ दक्षिणी दस टाइम स्वामी क्षेत्र ज्ञान है क्षेत्र में रहता है देह में रहता है दक्षिण अक्षमी में रहता है दुटा अक्षिण नि चक्षु को नियम करने देहस्वामी कार्यकरणी का स्वामी ये तो अन्य दृष्टा हो गया और हिरण्य गर्भ अन्य है तो दोनों एक कैसे व्याख्या होगा ठीक है ना उसका अभिप्राय तो पूर्व पक्षी वाक्य का हिरण्य गर्भ स्थल प्रपंच अभिमानी प्रपंच अभिमानी सूर्य मंडल अंतर्गत है स्थल प्रपंच अभिमान करने वाले ही जब सूर्यमंडल में रह करके सूक्ष्म समस्त देह सम्मेह वाला लिंग आत्मा राट था सूक्ष्म अभिमानी सूक्ष्म अभिमानी सूक्ष्म करने वाले अभिमान करने वाले हिरण्य गर्भ सूर्य मंडलीगत सूक्ष्म अभिमानी लिंग आत्मा लिंग स्वरूर उसको कहते लिंग स्वरूप चक्ष गोलका इंद्रिय अनुग्राह चक्षुरूप तो गोल के में अनुगत होकर केक्ष इंद्रिय का अनुग्राहसारी न अर्थांतरण पूरा पूर्व कहता है हिरण्य गर्भ अलग है और चक्षु गोल अनुग्रह करने वाले अलग है अनुग्राहसारी न अर्थांतरण संसारी का जो अनुग्राह है इंद्रिय में स्थित है वो अलग है वो तो हिरण्य वाले अलग और लिंग सब अलग है विराट आत्मा भी स्थल प्रसंसा अभिमान करता। है और विराट विस्फूल प्रपंचमंडला गोलकद्व अनुग्राहरण चक्षर गोलकद्वय का का अनुग्रह करने वाला विश्व उस दिन नहीं समस्ती अभिक्षेत्र व्यस्त देह दक्षिण चक्षुश से व्यवस्थित क्षेत्रज्ञाइ व्यस्त देह वाला एक एक देह में अभिमान करने वाला दक्षिणचुण व्यवस्थित है दृष्टा दोनों चक्षु इंद्रियों का नियमन करने वाले के दस्ता चक्षुषु कर्ण दो चक्षन करें बल कार्यकर्ण सामने समस्त समस्ती एक हिण्यगर एक विराट दुनसे भिन्ना क्षेत्र जीव तद समिव्य व्यवस्थित जीव भेदा उत्तम एक अयुत भेदा दुक्तम तदेव समित्व व्यवस्थित जीव भेदा दुक्तम कहीं अनुक्त होगा तो नहीं समी और व्यक्ति व्यवस्थित जीव भेदाद जीव भेद होने से उक्तम एकतम आयुक्तम जो एकत्व कहा गया वो ठीक नहीं ये अभिप्राय पूर्वी सिद्धांत आगे कहेगा न उसका अभिप्राय काल्पनिको जीव भेद वास्तविक वा सिद्धांत पुस्तक है जो जीव भेद आप कहते हो ये काल्पनिक का है वास्तव है आद्यम अंगीकृत काल्पनिक का भेद कहते हो तो हम मानते काल्पनिक का भेद मान करके द्वितीय जो वास्तव भेद नहीं सतभेद अनुमार सत स्वरूपेद नहीं उपाधि को लेकर भेद होता है सतभेद नहीं ठीक एकको हि पर्व सर्वेषु भूतेष् समि व्यस्टिव सवृत ठषती मैया एक दें हे पर भूतेष् संपूर्ण भूत में समिपे भी व्यक्ति समि एक, एक अभिमा से व्यष्टिपे सामवृत ठती वस्तु तो भेद नेतु साधयती इसको कहते है, एक एको सर्वतेषु गुढ़ी दें परूति व्यवस्थित मिधि भगवत वचनात्दिरी भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते सर्वेश क्षेत्र मिदि सर्वस में क्षेत्र से हूँ समझू भगवान का समय नहीं होगी क्षेत्र विधि सर्व क्षेत्र सब क्षेत्र सर्वे में क्षेत्र हूँ क्षेत्र में भेद नहीं सर्वेश भूतेश क्षेत्र ज्ञेद आत्मा एक प्रथम तरी प्रति भूतम भेद तथा पूर्व जी कहता है यदि संपूर्ण भूत में क्षेत्र जो आत्मा एक ही है तो प्रत्येक भूत में अलग अलग भेद ज्ञान कैसे होता है ऐसा संसाण से कहते हैं अभिभक्तम चूतेशो विभक्तम इव चर्चित भूतेश अभिभक्तम अभिभक्त एक ही विभक्तम इव चित विभक्त जैसे एक ही आकाश सब के अंदर बाहर है किंतु अलग, अलग अलग घट आकाश मटा आकाश गुआ आकाश कर्क आकाश कर्क कमंडलो कहते अलग अलग आकाश नाम दे देते है उपाधि को लेकर के जो न्यायिक लोग वैज्ञानिक लोग आकाश को, लो को एक मानते है घटाकाश मठाश को आकाश आकाश कहेंगे कमडोल करते है विभक्त जैसे है आकाश वस्तु तो विभक्त होता ही नहीं जिस प्रकार आकाश सर्वत्र एक होनी पड़ी विभक्त जैसे है कि एक वास्तव ठीक इस प्रकार अविभक्त भूत है एक आत्मा है अविभक्त संपूर्ण भूत नहीं विभक्त भी हो सकती तो विभक्त जैसे वस्तु तो भिन्न होता ही नहीं आकाश से भी सुख्म का भी कारण है आत्मा तत्व अविभाग्य तत्व तो अविभाग्य अवग्रह तत्व अविभाग्य अविभाग विभाग नहीं होने पर भी वेह कल्पना वेद वस्तु तो आत्मा में विभाग नहीं है अविभाग देह की कल्पना से भेद बुद्धि ऐसे कल्पना करते हैं यद्यपि आकाश नए के लोग निरव्य मान से सबके अंदर एक ही है उसमें परिच्छेदन की एक घटा में रहेगा अन्य घाटा में ऐसा नहीं सबके अंदर भार एक ही है इसी प्रकार देह कल्पना करके वेद बुद्धि से एक ही सबके अंदर भार है जागृत और ताभिमानी सब इंद्रिया में रहता है उपलब्धि के द्वारा में रहेगा सर्वेश्व कर्णेश अविशेष बराबर उनसे दक्षिण चक्षुष विशेष निर्देश करना तो ठीक नहीं यद्यपि कर्णांतर भी है प्राधान्य अन्य इंद्रिया केक्षिण विशेषण है ना अन्य इंद्रियों दक्षिण विशेषण देना क्या जरूरत है दोनों चक्ष में रहेगा तथा सर्वेश <coughs> सर्वेश कर्णेश सब इंद्रियो में समान होने पर भी दक्षिण उपलब्धि पाठ दर्शनाशेषण निर्देश विश्व वामचकुअपे दक्षिणचक्री उपलब्धिपटुखता है अधिक दुष्टशक्ति ती का श्रुति अनुभव निर्देश विशेष सिद्धि एक तो श्रुति प्रमाण है और दूसरा अनुभव होता है अधिक दुष्टशक्ति निर्देश बन जाएगा <laughs> यद्यपि देह देश भेद दे विश्व अतिहा दक्षिणचु ध्यान अनुभव होता है तथा कथम जागरित तेजस अश्वगता अनुभव हो जाएगा तो दक्षिणचि में ध्यान करने वाले अनुभव कर देते हैं किंतु अवस्था में तेजस का अनुभव के आशंक्य द्वितीय पाद व्याच्ठे द्वित मनुष्य अंतस्तर इसकी व्याख्या करते <coughs> दक्षिण रूपम दृष्ट दक्षिणाखीगत है दक्षिण से क्यों स्थित है देख करके निर्मी आंख बंद कर देता जो निर्मिल अक्षम यमील इंद्र बंद कर दिया तदय स्म उसका स्मरण करता है रूप का मन सेवप्न तदव वासना रूप अभिव्यक्त पश्य जैसे स्वप्न अवस्था में वासना से स्वप्न लिखता है जागृत काल में इसे देख करके आंख बंद कर दिया और स्मरण होता है स्वप्न वस्तु तो स्वप्न नहीं जागृत काल में अभिस्मरण करता है मन से अंतर मन के अंदर स्वप्न तदेव तो वासना रूप अभिवक्तम पशु थी वासना रूप अभिव्यक्तम वासना अभिव्यक्त होता है उसको देखता है जो रूप जागृत में देखा और रूप को वासना अभिव्यक्त रूप को देखता है स्मरण करता है जप्न ऐसे स्वप्न में देखता है जागृत काल में है ठीक है सपने वासना वासना अभिव्यक्त जितने है। वर्ग सब घटपट रूप रुभव करता स्वप्न तथे जागरित दक्षिण चकृषि दृष्टि सन्निक दृष्टि जैसे वासना रूप से विषय दिखता है सपन में ठीक इसमित चक्षु बंद करके ही दृष्टम एवं रूपम स्मरण करता है जो रूप देखा रूप उपलब्धि जनता समुद्भूत वासना आत्मना रूप उपलब्धि के कारण उद्बुध होता है संस्कार तो से मन से मन आंख से देखा आंख बंद कर दिया तो रूप जैसे स्मरण करता है लगातार दिखता है विश्व तेजे से भवती जब स्मरण करता है विश्व तो तेजे से हो गया वासना रूप दिखता है तो जागृत काल में भी स्मरण हो गया, इसलिए एक ही अवस्था अवस्था में, में में, एक एक एक दो आत्मा नहीं, भी देह में दो आत्मा नहीं मानते तो एक जागृत अवस्था में विश्व रहा तेजस होता है भेद आशंका नहीं उसके अवकाश है अवकाश नहीं सप्न जागरित अवस्था तो है स्वप्न अवस्था भिन्न जागृत अवस्था भिन्न है वाले कहते हैं अवस्था तो भिन्न है तब विलक्षण अवस्था भिन्न होने से दोनों अवस्था की जो दृष्टा दो है एक विश्व है जागृत अवस्था का दृष्टा तेजस्व हो गया स्वप्न अवस्था का दृष्टा दोनों विलक्षण होना चाहिए ऐसा शंका हमसे कहते यथा तथा सपने जैसे में जागृत में एक ही प्रकार है जागृत काले में जिस प्रकार एक शरीर में एक ही दृष्टा है, है और आंख बंद कर स्मरण करता है उसके ठीक इसी प्रकार जैसा अभी है ऐसे सपने में भी आसना रूप देखने वाला था एक ही, ही है भिन्न ठीक है जागृत यथा अर्थ जाती तथे तो वो सपने भी तदूपर बचे जैसे जागृत में देखता है इसे स्वप्न दिखता है तत्व तो नुभवाद्रष्ट तो तो का एक अनुभव होता है, पत्ति पत्ति है। जो वही स्वप्न में देखा अभी जागला इसलिए दोनों में विलक्षण भेद सिद्ध नहीं हुआ द्वितीय पाद से व्याख्यान में उपसार होती है द्वितीय पाद मनुष्य व्याख्या का उपसार तो करते भगवान महिला अत मन से मन के अंदर जो तेजस है स्मरण करते समय तो नहीं है ठीक है दर्शय एवं कार विश्व एवं भिन्न स्थान द्वे दोनों अवस्था में दोनों के दृष्टा में भेद की संका नहीं है उसके कोई अवकाश नहीं दर्शन ही नहीं, नहीं। उसको दिखाने के लिए विश्व एवजस्वी विश्व तृतीय पाद्रत सुश्रुति दर्शय राशिक जागृत को दिखाते श्लोक की तृतीय श्लोक के तृतीय पादे आकाश ची प्राज्ञ पादे उसकी व्याख्या करते हुए जागृत कारण सुश्रुति को दिखाते आकाश चु स्मरणाख्य व्या ऊपर में प्राज्ञा एक ही भूत घन प्रज्ञा एवं भवती जागृत अवस्था में सुदया काश में पहले बाह्य रूप देखा फिर आंख बंद करने से स्मरण होता है स्मरण रूप व्यापार जब परम हो जाता है और जागृत विषय दिखा नहीं आंख खोल कर जागृत अवस्था में नहीं आया स्मरण समाप्त हो गए रह जाता थोड़े समय उसी समय एक ही भूत प्राज्ञ हो वही विश्व तेजी समय वही प्राज्ञ हो एक ही भूत घन प्रज्ञा एवं जाता है उस समय मनो नहीं रहता है ठीका नहीं यो विश्वास तेजसगत स्मरण करते सम तेजस हो गया था स्वसना देखता था व्यापारस्य हो स्मरण रूप जो व्यापार था उसका भी जो अभाव हो जाता है व्यावृति निवृत्ति हो जाती हृदयावच्छिन्न आकाश स्थित हृदयावच्छन्न आकाश में रह करके प्राज्ञ भूगत तरलक्षण लक्षित तो होती उसके लक्षण से लक्षित तो होता है वही प्राज्ञा हो गया वही विश्व तेजस्वता वही प्राज्ञा रूप नहीं रूपविषय दर्शनस्मरणे विषय दर्शन स्मरण परिहृत्य विशिष्ट आकाश से निविष्ट तो से प्राज्ञात कर प्राज्ञा नहीं है जो का दर्शन करता था विश्व होता था स्मरण करके तय से हो गया वो दोनों को छोड़कर के दर्शनस्मरण स्मरण का परिहार त्याग करके विशिष्ट आकाश निविष्ट से हृदया है वही विश्व हृदय आकाश में रहा तो प्राज्ञा से अर्थांतरण अन्य अर्थ नहीं हुआ अतच स एक ही भूत तो इसलिए वो एक ही भूत हो गया एक ही भूत का क्या विषय विषय आकार रहित विषय और विषय जागृत में विषय और विषय को ग्रहण करने वाले विषय विषय विषय आकार रहता है जागृत में और स्वप्न में में विषय विषय आकार रहित तो हो गया एक हो गया प्राज्ञा हो गया यह तो प्रज्ञा क्योंकि घन प्रज्ञा घन प्रज्ञा क्या है विशेष विज्ञान भी प्रज्ञा का घन है विशेष विज्ञान नहीं विशेष विज्ञान भी, भी रही विशेष विज्ञान जागृत काल में सपन में होता है घन प्रज्ञा हो गया जागृत काल में भी जो दर्शन किया उसका तो स्मरण किया स्मरण समातर व्यापार समातरण पर कम समय के लिए रह जाता है जागृत दर्शन नहीं स्मरण भी नहीं घन प्रज्ञा विशेष विज्ञान भी रही रूपांतर रहता पृष्ठ थी रूपांतर क्या वैश्विक विश्व तेजस रूपांतर रहित होकर रहता है थोड़ी देर वही हो गया सुन प्राज्ञा हो गया उत्तम उक्तम मनोव्यापार मनो व्यापार अभा हेतु इसकी विस्तार करते हुए कारण क्यों प्राज्ञा रूप क्यों हो गया कैसे हो गया मनोव्यापार अभाव मनोव्यापार जो अभाव हो जाता है कम समय थोड़े समय में देखा थोड़े समय में स्मरण हुआ स्मरण के बाद थोड़ी देर मनोव्यापार व्यापार समाप्त हो गया तो समय प्राज्ञा हो जाता है व्याचि दस समय भाषा में दर्शन स्मरण मन स्पंद स्पन्दी थे दर्शन स्मरण मन का स्पंदन मन व्यापार अभाव जो हो गया और तो मन का स्पंदन नहीं रहा तो दर्शन नहीं स्मरण नहीं तो मन व्यापार नहीं रहा हृदय अविशेषण प्राणात्मा हृदय में रहता है बराबर हो गया प्राण रूप से रहता है वही प्राज्ञा ईश्वर रूप से रहता है ठीक है न अविशेषण अविशेषण के अव्याकृत रूपेण अव्याकृत रूपेण मतलब ईश्वर रूपेण अवस्थान जागृति तो जागृति में सुसूप ही रहता अवस्थानं। अवस्थानं। है सुसूप अवस्थान प्राणात्मस्थान जागृत अवस्था में भी सुसूप होता है यदम अव्याकृत प्राणात्म हृदय अवस्थानी तमणम वही अव्याकृत ईश्वर रूप से प्राण रूप रहता है प्राणात्मना का तो अव्याकृत ईश्वर रूपेण शोको भागा में यो हिणो अध्यात्म्म प्रसिद्ध सभागा प्रा अध्यात्म, अध्यात्म भागा यो प्राण अध्यात्म प्रसिद्ध है अध्यात्म में प्राण प्रसिद्ध है वो आत्मा सब वायुत्मी बाघादी प्राण को अपने में समृद्ध उपार कर लेता है में प्राण से अध्यात्म बागादी समृद्ध प्राण हो गया देह में बाघादी का संहार करने वाला अपने में उपार कर लेता है अधिदेव चाहिए वायु बाहर जो वायु है वो सूत्र आत्मा है समस्ती आत्मनि देवता को अपने दोनों अध्यात्म अधिदेव एक है केवल अभिमान को लेकर व्यस्ती अभिमान से अध्यात्म समस्त अभिमान अधिदेव हो गया प्राण से वायु से बाघादिशो अग्नि आदिशो साहत में प्राण है बाघादि का संहता वायु है अग्नि आदि का सहारेत्व और प्राणा अग्नि आदि से वायु में अव्यकृत विद्या में सूचित अपने एक रूप से सब संहारोह करके व्याकृत स्थलीभूत अलग नहीं व्याकृत रूप हो जाते हैं सबको कर एक रूप हो जाते हैं संवर्ग विद्या में सांद में सूचित अव्याकृत है ना प्राणात्मक अव्यकृत है प्राणात्मक अभ्याग्र सरोकर के रूप से है ये में में जो कहा गया ठीक है ओम देवा देव भद्रम पूर्वे विश्व विराज अनंतर चुषुप्ता व्यात दर्शित गर्भर अम अभेद्यम इधान उपन विश्व और विराट वृष्टिस्थूलाभिम विश्व है समिस्थूलाभि विराट है दोनों की एकता दृष्टि समि में एकता पहले कही गई अनतरच बाद में सुशुद्ध और अभ्यकृत और दोनों की एकता कहेगी। कही गई तेजस हिरणिगर्भ व्यस्त सूक्ष्म अभिमानी तेजस्व समि सूक्ष्म हिरण्य गर्भ ये दोनों की एकता अनुत्तम अभेदन वक्तव्य अभेदम नहीं कहा गया है